जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर जन्म अठारो तिरालीस वैज्ञानिक को सफेद नकाबपोश गुंडों का एक दस्ता डायमंड उन्होंने एक छोटे बच्चे जॉर्ज और उसकी माँ मैरी कार्वर को जाकर पकड़ा कृपया मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ मैरी ने रोते हुए कहा तो उसने उस बीमार बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया गोरे गुंडो ने मैरी के रोने की कोई परवाह नहीं की वे गुंडे गुलामों की चोरी का काम करते थे वो पकड़े गुलामों को अन्य राज्यों में जाकर बेचते थे उन गुंडों ने मैरी और जॉर्ज को पकड़ा और फिर वो रात के अंधेरे में विलीन हो गए कार्वर एक गोरा था उसके कई गुलाम थे, और जिम, का बड़ा भाई थे। मोसेस, मोसेस कार्वर ने मैरी और जॉर्ज को ढूंढने के लिए अपना आदमी भेजा उस आदमी को सिर्फ बीमार जॉर्ज ही मिला उसके बाद जॉर्ज और जिम ने कभी भी अपनी माँ का मुंह नहीं देखा मोजेज और उसकी पत्नी सुजन ने दोनों लड़कों की परवरिश की जॉर्ज जितना बड़ा हुआ वो उतना ही जिज्ञासु बना युवा जॉर्ज अपना बहुत समय बाहर बगीचे में पेड़ों की देखरेख में देख रेख करके बिताता था फूलों को उनका रंग कैसे मिलता है उसके बारे में जॉर्ज अचरज करता था पौधे कैसे बढ़ते हैं अपनी इस अथक जिज्ञासा के कारण ही बाद में जॉर्ज एक जग कृषि वैज्ञानिक बना जॉर्ज बचपन से ही बहुत होशियार था वो अपने बाग में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे उगाता था अगर पेड़ पौधे मर रहे होते तो वो उनमें नई जान फूक देता था जॉर्ज के हाथों में कुछ तो जादू है सब लोग यही कहते वे जॉर्ज को पौधों का डॉक्टर बुलाते थे। जब जॉर्ज के कुछ दयालु परिवारों ने उसे पढ़ाई के समय रहने की जगह दी जॉर्ज को बदले में उन घरों में कपड़े धोने पड़े और बर्तन माजने पड़े अठारह सौ छियासठ में जॉर्ज ने मीनिया पोलिस हाई स्कूल कैंसर से स्नातक की डिग्री हासिल की उस समय वो 22 साल का था अगले साल जॉर्ज का दाखिला सिम्सन कॉलेज इंडियनोला आयोवा में हुआ सिम्सन कॉलेज में जॉर्ज ने कला का अध्ययन किया पर जॉर्ज की रुचि पौधों में थी फिर अठारह में जॉर्ज ने आयोवा स्टेट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में दाखिला लिया वहां उसने पौधों और कृषि की पढ़ाई की अठारह में जॉर्ज ने वहाँ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की जल्दी उसे उसी कॉलेज में एक इंस्ट्रक्टर की नौकरी मिल गई कुछ समय तक उसने कॉलेज में पढ़ाया और वहाँ के ग्रीन हाउस की देखभाल की वो पौधों के साथ प्रयोग करता रहा और उसने पौधों की कुछ बीमारियों के इलाज भी खोजे। खोजेन कॉलेज में युवा हेनरी के साथ टहलने जाता और पौधों एवं फूलों के बारे में सीखता। बाद में वॉलिस अमेरिका का सचिव बना। वॉलेस परिवार ने जॉर्ज की काफी मदद की वॉलिस परिवार एक जाना माना संभ्रांत परिवार था एक दिन जॉर्ज को बुकर टी का एक जरूरी संदेश मिला बुकर्टी वॉशिंगटन टी इंस्टीट्यूट के मुखिया थे अलाबाबा में स्थित इस संस्थान में केवल अश्वे छात्र ही पढ़ते थे क्या आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाएंगे बुकटी वाशिंगटन ने पूछा जॉर्ज बहुत खुशी खुशी उनकी संस्थान में प्रोफिशर के पद पर काम करने को अपनी मंजूरी दी में को उन्होंने संस्थान में अपना काम संभाला दस के आसपास सिर्फ कपास के खेत थे सालों से कपास की खेती करने से वहां की मिट्टी एकदम बंजर हो गई थी किसानों को कपास उगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी जो भी कपास उगते उसे कीड़े खा जाते कपास की फसल के बिना किसान तबाह हो रहे थे जॉर्ज उनकी मदद कर पाए, उसने अपने छात्रों को मिट्टी की सेहत को ठीक करना सिखाया उसने किसानों को भी मिट्टी को उर्वर बनाना, बनाना सिखाया। हमें मिट्टी में मूंगफली जैसी अच्छी फसलें बोनी चाहिए जॉर्ज ने कहा मूंगफली सेहत के लिए बहुत अच्छी है और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है किसानों ने मूँगफली बोई और फिर जॉर्ज के बताए अनुसार उनकी मिट्टी की सेहत सुधरी उन्हें मूंगफली की अच्छी फसल भी मिली जल्दी मूँगफली की फसल का एक बड़ा अंबार लग गया हम इतनी सारी मूंगफलियों का भला क्या करेंगे किसानों ने पूछा जॉर्ज को उसका उत्तर नहीं पता था इसलिए परिवर्तन लाए अमेरिकी कांग्रेस ने उन्हें अपने काम पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया प्रोफेसर कार्वर ने अन्य फसलों पर भी शोध किया उन्होंने शकर कंदी से एक सौ अठारह अलग अलग चीजें बनाई उनमें आटा माड़ रबर जैसे उत्पाद भी शामिल है उनके शोध के कारण दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में शंकरकंदी सबसे अधिक बिकने वाली फसल बनी जल्दी सभी अखबारों ने जॉर्ज के काम के बारे में लिखना शुरू किया सैकड़ों कॉलेजों ने उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया लोगों ने प्रोफेसर कारवर के शोध कार्य के लिए पैसे भेजे बड़े उद्योगपति जैसे हेनरी फोर्ड यानी हेनरी फोर्ड कार निर्माता और थॉमस एडिक्सन मशहूर आविष्कारक ने उन्हें नौकरी के ऑफर दिए पर जॉर्ज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया वो सिर्फ पढ़ाना और शोध करना चाहते थे और गरीबों की मदद करना चाहते थे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्बर पूरे होने तक अपने काम में लगे रहे 8 जनवरी उन्नीस को प्रोफेसर जॉर्ज वाशिंगटन कार्बर की मृत्यु हुई उन्होंने तस्करी इंस्टीट्यूट में सैंतालीस सालों तक पढ़ाया मूंगफली से बने कुछ उत्पाद जॉर्ज वाशिंगटन कार्बर इंस्टेंट कॉफी आटा पेंट सिरका मक्खन लोशन शैम्पू खाने का तेल सेविंग क्रीम कोको दूध साबुन लिस्टरिन और श्याल डॉक्टर कार्बर ने मूँगफली की खेती करके मिट्टी की सेहत को ठीक किया